सहनावतो सह नौ भुन सह वीर कर्वा विषा वही शांति शांति शांति हाजी पीछे के प्रसंग में किसी कोई प्रश्न तो नहीं है हाँ जी।, तो जी, जी, <coughs> कर्म वो का कर्म का। जी कारण कारण, हम्म, कुछ कर्म, कर्म कर्म का का उत्पन्न है, तो मिल नहीं सकता कर्मों से होता तो दो का तो ठीक थे तो इसमें जो वस्तु प्रक्रिया में ये द्रव्य गुण और कर्म के विषय में बताया गया था तो इन्होंने जो कर्म के विषय में बताया कर्म असमय कारण द्रष्टव्य न तो साक्षात जड़ांतर जड़ांतर संयोग से तो साक्ष समय कारण तो इसमें इन्होंने द्रव्य को तो ले लिया गुण को तो नहीं लिया हुआ है और कर्म तो ही सकता तो इन लोगों ने गुण को किसलिए नहीं दिया आगे सब सब कुछ तरह से इसमें नहीं ऐसा है कि उदाहरण के रूप में वस्तु प्रक्रिया के वस्तु को लेकर के बता दिया ठीक है नहीं तो अपन समझ सकते हैं उसमें अगर उन्होंने नहीं बताया तो हम समझ, खुद समझ सकते हैं वो एक उदाहरण देकर के अब आगे बढ़े हैं हम सबके साथ समझ सकते हैं क्यों जी ऐसा हो सकता है ना लेखक नहीं कहा उसके लिए भूल गए अथवा रही गई बात कई बार क्या होता है वक्ता जब बोल रहा होता है तो वो वो बोल दिया मान करके उसको छोड़ देता है ऐसा भी होता है अथवा जिसके लिए बोलना चाहता है वो शब्द का प्रयोग ना करके कोई दूसरा शब्द बोलता है उसी के लिए यानी मन में तो वो रहता है कि मैं द्रव्य को बोल रहा हूं लेकिन गुण को बोल रहा होता है देखो जी द्रव्य सदा अपने में धारण करते हैं द्रव्य गुणों को धारण करते हैं ये बताना है व्यक्ति को वो द्रव्य के स्थान पे गुण शब्द का प्रयोग कर रहा होता है वाणी से तो गुण निकल रहा है लेकिन मन में द्रव्य है देखिए गुण जो है हमेशा गुणों को धारण करते हैं ठीक है ना और आप सुनने वालों को लग रहा है ये कैसे उल्टी बात बोल रहे हैं गुण कैसे धारण करेंगे अच्छा आप कह रहे हैं नहीं जो गुण धारण नहीं करते हैं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते गुण ही तो तो गुणों को धारण करते हैं कुछ समझ में आ रहा है मेरा भाव जो है वो द्रव्य ही है लेकिन द्रव्य शब्द का उच्चारण नहीं कर रहा हूं गुण का बोल गुण बोल रहा हूं ऐसे कई बार वक्ता द्रव्य के स्थान पर गुण का प्रयोग कर सकता है भूल से कर रहा है अल्पज्यता से कर रहा है शीघ्रता से कर रहा है कारण कोई भी हो सकता है एक, एक बात है मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि भूल का ऐसे ही व्यक्ति ये मान करके चल रहा है मैंने बोल दिया लिख दिया मान करके चल रहा लिखा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है अथवा उसको संकेत नहीं करना चाह रहे बस इतना ही बताना चाह रहे कुछ भी हो सकता है ना हम हम जो कल्पना करते हैं वो हमारी अपनी जान की अपनी जो स्थिति है उसके आधार पर हम कल्पना करते हैं वक्ता का वो अभिप्राय है या नहीं है हमें पता नहीं लेकिन हम अपनी ओर से वक्ता के बहुत सारे अभिप्राय निकालते हैं एक बात मेरा कोई याद आई है गीतांजलि है ना एक पुस्तक किनकी है रविंद्रनाथ टैगोर का तो गीतांजलि के ऊपर किसी ने आ, किसी को पीएचडी करना था पी करना है तो उस गीतांजलि को सामने रख के उसके एक एक शब्द का अर्थ वो करते जा रहे इस शब्द का ये अर्थ है ये भी अर्थ होता है ये भी अर्थ होता है तो किसी पीएचडी करने वाले ने एक एक शब्द के इतने सारे अर्थ बता दिया उसने तो किसी किसी ने कहा पता नहीं रविंद्रनाथ नाथ ठाकुर के मन में इतने सारे अर्थ आए नहीं आए लेकिन इसके मन में तो जरूर आए इतने सारे अर्थ ठीक है ना? तो कई बार ऐसा होता है कोई जरूरी नहीं है लेखक को सारी बातें उसके सामने आ जाएं इतने बड़े विद्वान मतलब स्वामी ब्रह्म जी कोई छोटे मोटे विद्वान नहीं है बहुत बड़े विद्वान बहुत योग्य है व्याकरण की दृष्टि से और ग्रंथों की दृष्टि से दर्शनों की दृष्टि से प्रकांड प्रकांड विद्वान थे और उनको जो देखे हुए लोग है ना वो खुद बताते हैं और यहाँ पर भी रह चुके हैं अजमेर में भी रह चुके शायद आप भी जानते हैं ठीक है ना बहुत बड़े विद्वान थे तो इतने बड़े विद्वान जो भाष्य कर रहे हैं और वैशेषिक का जो इतना बड़ा भाष्य किया है उनको यह पता नहीं था कि द्रव्य जो है असमवाय कारण नहीं होता है पता था लेकिन वो लिखने में भूल हो गई कैसी हो गई भूल वो अब हम नहीं जान सकते ऐसा किसी भी लेखक से किसी भी वक्ता से भूल होती है क्योंकि आखिर मनुष्य है ना तो कोई बात रह सकती है रह जाती है कोई बात तो नहीं हाँ जी कब तक रहे ये तो मैं नहीं कह सकता हाँ जी हाँ तो वो तो हमारा तो, एक क्या कहना चाहिए दुर्भाग्य कहना चाहिए मिल नहीं पाए लेकिन हमारे सामने थे ये यूँ कहना चाहिए हाँ जी यंत्रालय में थे यहाँ बहुत बड़ा काम किया उन्होंने सन यही हो सकता है इक्यानवे बयानवे तक होंगे मेरे को पता नहीं कब तक रहे मेरे को पता नहीं कब तक रहे लेकिन रहे। जीवित रहे मैं कह रहा हाँ जीवित रहे कब तक जीवित रहे ये मेरे को जानकारी नहीं है लेकिन हमारे सामने थे यूं कहना चाहिए यही तो कह मैं यही तो कह रहा हूं उनकी बात तो कल की बात है युधिष्ठिर मीमांसक जी है? कल तक थे हमारे सामने तक थे लेकिन मैं नहीं मिल पाया उनसे मैं नहीं मिल पाया ऐसा अवसर ही नहीं आया कि उनसे मिलने का एक बार गया भी था लेकिन मिल ही नहीं पाया ऐसा कई बार हो जाता है व्यक्ति नहीं मिल पाता है बाद में पता लगता हो तो रहे नहीं खैर चले हम आगे बढ़े हाँ जी क्या क्रिया ऐसा है आ, मेरा तो यही मत है द्रव्य के साथ साथ क्रिया का भी कर्म का भी प्रत्यक्ष होता है अगर ऐसा हम नहीं मानते हैं ना तो फिर वो आ, क्या कहते हैं आ, ठीक है मैं इस बात को जानता हूं कि न्याय दर्शन जो है अः इंद्रियार्थ संर्ष से अर्थ जो लिया है रूप रस गंधादि को ही लिया है ठीक है ना गुण मात्र ही वहां पर है वहां तो द्रव्य का भी नहीं होता है उनकी दृष्टि से ठीक है लेकिन सांख्य योग की दृष्टि से द्रव्य का भी प्रत्यक्ष होता है क्योंकि वहां गुणों की चर्चा ही नहीं है वहां द्रव्य और गुण को अलग मानते नहीं गुण को ही द्रव्य मानते हैं द्रव्य को ही गुण मानते हैं जब गुण का प्रत्यक्ष हो रहा है तो गुणी का भी प्रत्यक्ष माना जाएगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो सांख्य योग की दृष्टि से वहां द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है अगर न्याय की दृष्टि से देखेंगे तो गुण का प्रत्यक्ष होता है पकड़ में आ रहे हैं आप मेरी बात पकड़ रहे हैं तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि द्रव्य का भी प्रत्यक्ष होता है द्रव्य के साथ रहने वाला कर्म का भी प्रत्यक्ष होता है ये तो प्रत्यक्ष है आदमी आ रहा है जा रहा है कर्म हो रहा है मतलब वहां गुण का भेद नहीं किया वहां द्रव्य का प्रत्यक्ष माना है इंद्रियाार्थ संर्ष का मतलब है वहाँ अर्थ से द्रव्य गुण नहीं है और न्याय की दृष्टि से देखेंगे तो वो द्रव्य नहीं है गुण है तो कर्म का ऐसा, किस का? ऐसा है जो द्रव्य में गुण रहते हैं उनका भी प्रत्यक्ष जो हो रहा है तो कर्म रहते तो उनका भी प्रत्यक्ष हो रहा है इसमें कौन सी बात है, कर्म नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं गुण कर्म है लेकिन उसके साथ में रहता है जब द्रव्य में कर्म द्रव्य में गुण भी रहता है और कर्म भी रहता है तो जब गुण का प्रत्यक्ष हो सकता है द्रव्य का प्रत्यक्ष हो सकता है तो कर्म को प्रत्यक्ष होने में क्या आपत्ति आ रही है तो कर्म भी प्रत्यक्ष होता है एक मैं जानता हूँ आपकी बात को मैं मान रहा हूँ लेकिन वह किस दृष्टि से कहा है हाँ जी तरह की दृष्टि नहीं है केवल इतना बोले बोले तो चर्चा शब्द शब्द तो के क्रिया? क्रिया ठीक उस बोले है इस तरह का प्रसंग है ही नहीं उनकी दृष्टि से होगा मैं मना नहीं कर रहा हूँ वो गलत कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ मैं तो सांख्य योग की दृष्टि से कह रहा हूँ जो द्रव्याश्रित है जो द्रव्य में रहता है जब द्रव्य का प्रत्यक्ष हो रहा है तो उसके अंदर रहने वाला भी प्रत्यक्ष होता है ये हमारा कथन है अब ये है की वो सीधा सीधा प्रमाण वहाँ नहीं है कि ये ये कर्म है और ये भी इसका भी प्रत्यक्ष होता है ऐसा वहां कहा नहीं है जो रहता है उसका प्रत्यक्ष होता है वो वहां पर आपने बताया की गुण के लिए तो कहा गुण के लिए कहा यह मेरे कथन नहीं है मैं ये कथन कर रहा हूं जैसे द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है वैसे गुण का भी प्रत्यक्ष होता है जैसे मैं आपको बता रहा था कि कल एक उदाहरण भी दिया था शनिवार के दिन हा? आप ये एक दिख रहे हैं या अनेक दिख रहे हैं तो आपके एक है जो एकत्व दिख रहा है वो कैसे पता लग रहा है ये एकत्व है कैसे पता लग रहा है एकत्व एकत्व तो एक गुण है ठीक है ना एकत्व तो एक गुण है तो वो आप एकत्व को कहां से देख रहे हैं वो तो दिख ही नहीं रहा है कि हो नहीं आप कह रहे ना गुण प्रत्यक्ष होता है कहाँ कहा है गुण प्रत्यक्ष होता है ठीक है वह केवल गुण को लेकर के कथन किया द्रव्य को लेकर के कथन नहीं किया तो वहां द्रव्य को कहा है तो अनेक दूसरे जगह पे द्रव्य को कहा है एक जगह द्रव्य को कहा है एक जगह गुण को कहा अब रही बात कर्म की कर्म का सीधा सीधा मेरे को अभी नहीं मिल रहा है की कर्म का भी प्रत्यक्ष होता है ऐसा सीधा सीधा मेरे को नहीं मिल रहा है मेरा कथन ये है मेरा तर्क है मेरा तर्क यह है कि जो द्रव्याश्रित है कर्म जैसे गुण द्रव्याश्रित है द्रव्य के साक्षात्कार से गुण का भी प्रत्यक्ष द्रव्य के कारण से गुण का भी प्रत्यक्ष होता है द्रव्य का जब प्रत्यक्ष हो रहा है तो उसके साथ साथ उसके साथ में रहने वाले गुण के भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं तो ऐसे कर्म भी उसमें रहता है तो कर्म का भी प्रत्यक्ष होता है ये मेरा कथन है रही। लेकिन हमें नहीं होती है, सा, सा प्रत्यक्ष सा, ऐसा है सारे गुण को नहीं होते है। सारे गुण प्रत्यक्ष नहीं होते है। कुछ ही गुण प्रत्यक्ष होते हैं जो जो सीधा सीधा हमारे साथ जुड़ते हैं सीधा सीधा जिनका प्रयोग हम करते हैं सीधा सीधा जिनके साथ में हमने बार बार देखा है अब ईश्वर का जब प्रत्यक्ष होता है तो ईश्वर के सारे गुण थोड़े प्रत्यक्ष होते हैं वहाँ पर सारे जिसका मतलब कुछ क्रिया कुछ नहीं होता हाँ ऐसा भी हो सकता है कुछ नहीं होती है ऐसा भी हो सकता है जिसको हम विषय नहीं बने बाद में जा करके होते हैं ना ईश्वर के सारे गुण प्रत्यक्ष नहीं होते लेकिन जिस जिस का वो प्रत्यक्ष करता जाता है उस उसका होता है प्रत्यक्ष और जिसका नहीं किया अभी नहीं हुआ जब उसको भी विषय बनाएगा तो वो भी प्रत्यक्ष में हो जाएंगे ठीक है इसका मतलब ये नहीं की ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हुआ ठीक है ईश्वर का तभी प्रत्यक्ष हो रहा है लेकिन ईश्वर के सारे गुणों का प्रत्यक्ष कभी नहीं कर सकता आत्मा क्योंकि ईश्वर के अनंत गुण है तो अनंत गुणों का प्रत्यक्ष कभी भी शांत व्यक्ति नहीं कर सकता उसके बावजूद भी ईश्वर का प्रत्यक्ष माना जाता है और कुछ गुण अप्रत्यक्ष रहते तो रहेंगे ऐसे ही कुछ कर्म अप्रत्यक्ष रहते तो रहेंगे जो आंतरिक कर्म हो रहा है हमको दिखता ही नहीं है लेकिन बाह्य कर्म तो स्थल कर्म तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है आदमी जा रहा है आ रहा है सीधा स्पष्ट दिख रहा है गति कर रहा है गति दिख रही है आपके से कौन से शास्त्र से विरोध आ रहा है महाभाष्य कि, कि, किसी और दृष्टि से कह रहा होगा वो प्रसंग मेरे कोई पता नहीं है पता नहीं का मतलब है उसको मेरे को देखना है उसके बारे में विचार करूंगा तब मैं बात कर पाऊंगा उसके बारे में मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ वो किस दृष्टि से कहा है उस दृष्टि को जब तक मैं नहीं समझूंगा तब तक मेरे को पकड़ में नहीं आएगा वो मैं उसको देखूंगा समझूंगा ठीक है फिर भी मेरे को जो तर्क जो दिख रहा है वो ये है कि जो प्रत्यक्ष द्रव्य गमन कर रहा है गति हो रही है वो तो दिख रहा है गति प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का फल नहीं कर सकते जो एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा है फिर भी आप कहते हैं नहीं दूसरा शब्द प्रमाण यह कहता है कि कर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो वो किस कर्म के लिए कह रहा है और किस प्रसंग में कर रहा है कह रहा है किस दृष्टि से कह रहा है वो दृष्टि को मैं जब तक नहीं देखूंगा तब तक उत्तर नहीं दे पाऊंगा पर ये प्रत्यक्ष गति तो दिख रही है सभी मानते हैं वस्तु गति कर रही है ठीक है आप नहीं मानते कोई बात नहीं बाकी सब लोग मानते हैं ठीक है क्योंकि जो वस्तु खड़ी है खड़ी है जा ही नहीं रही है जब वो वस्तु जाने लगी तब हमको पता लगता है कर्म हो रहा है और आप कहते हैं तो द्रव्य के हिलने से आपको लग रहा है कि कर्म हो रहा है कर्म का अनुमान हो रहा है वो हिला कैसे गति के कारण से तो हिला है खैर कोई बात नहीं इस पर लंबी चर्चा नहीं करना चाहता हूं गति तो कर्म है कर्म के बहुत सारे हैं उत्पण अवक्षेपन और गमन भी एक प्रकार का गमन नहीं अनेक प्रकार के गमन है बहुत सारे कर्म है ठीक है ना अलग अलग कर्म होते हैं तो वो कर्म तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है ऐसा मेरे को लगता है मेरा अपना तर्क है जी, हाँ जी तो तो हाँ जी पदार्थ दिख रहे हैं तो कर्म भी तो जी ये तो, तो कोई बात नहीं। चलो के लिए रहा हूँ वैसे यहाँ दिखता नहीं यहाँ पर भी नहीं कहा ना कुछ यहाँ तो कुछ नहीं कहाँ पर की अभी कर्म दिखता नहीं है कर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसा कुछ नहीं कहा यहाँ पर प्रत्यक्ष तो होता है क्या मतलब तो नहीं नहीं नहीं कहा है। कि प्रत्यक्ष नहीं होता है। ये भी नहीं कहा है है है कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता होता ये कब मैं कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ उन्होंने कहा कि यहाँ पर आ, वैशिष्टिक के अनुसार होना चाहिए कि कर्म प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है तब मैंने इनको कहा कि यहां पर वो प्रसंग ही नहीं आया कि ये प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता कुछ नहीं कहा यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूं और उत्तर इनके आधार पर किया इन्होंने महावास्य के आधार पर नहीं होता जो बोले उसके आधार पर मैंने उत्तर दिया कि प्रत्यक्ष तो कर्म होता है कर्म दिखता ही ठीक है थीके? हाँ जी हम्म तो उसमें ये मुझे आ, कुछ संशय उठाए कि आ, जिसको आप कह रहे थे कि आत्मा में परिणाम नहीं होता है तो ये तो मुझे भी स्वीकार है कि मत दो मत लेकिन आत्मा में अगर परिणाम नहीं हो रहा है जैसा कि प्रकृति में भी नहीं हो रहा है तो फिर आ, उसको अपरिणामी कहना चाहिए और शास्त्रों में भी उसको अपरिणामी अपरिणामी नाम से कहा गया है तो अपरिमी नाम को ना लेते हम उसको निष्क्रिय नाम कैसे दे सकते आप आत्मा को जो निष्क्रिय कह रहे हैं वो अपरिणाम को ही कह रहे हैं तो फिर आप अपरिणामिता का निष्क्रियता से किस तरह से संबंध जोड़िए क्योंकि परिणाम जो है, है कर्म से ही होता है बिना कर्म के परिणाम नहीं होता है वो कार्यकार्बंध है वहां पर कर्म के कारण से परिणाम होता है इसलिए मैंने वहां पर उसको कहा है ये जो परिणाम है परिणाम जो परिणाम तो एक गुण है एक प्रकार से हा? वो परिणाम कर्म के कारण से होता है अगर कर्म नहीं है तो परिणाम भी नहीं होता इस से है। हाँ और इसमें दूसरा एक ये है कि चूंकि आपने कहा कि आत्मा निष्क्रिय भी है और आत्मा सक्रिय भी है और आपके पक्ष में आपके मत से या फिर हमारे भी मत से आत्मा अपरिणामी तो रहेगा ही सदा तो आपने चूंकि उसको निष्क्रिय कहा जी तो आत्मा की निष्क्रियता तो सदा रहेगी एक बात दूसरी बात जब कभी भी उसके अंदर सक्रिय सक्रियता आएगी देशांतर प्राप्ति होगी तो तो तो तो उस समय, उस तो तो समय तो दो, दो दो रहेंगे जो बिल्कुल विपरीत एक द्रव्य के अंदर निष्क्रियता निष्क्रियता भी भी रहेगी रहेगी और उसी सक्रियता ये देखिए पर परिणाम दो प्रकार के होते हैं दो प्रकार के कारण से दो परिणाम होंगे एक तो स्वरूप परिवर्तन होता है एक बाह्य परिवर्तन होता है ठीक है ना तो स्वरूप परिवर्तन तो आत्मा में कभी नहीं होता है ठीक है और बाह्य परिवर्तन यह है कि देशांतर गमन मतलब आत्मा में जो क्रिया हो रही है वो बाहर की क्रिया हो रही है अंदर की कोई क्रिया नहीं होती है उसमें यानी एक जगह यहां पर है तो आत्मा यहां से वहां जा रहा है ठीक है तो आत्मा खुद स्वयं जा रहा है या ईश्वर ले जा रहा है दो प्रकार से आत्मा गमन करता है एक तो खुद गमन करता है अपनी इच्छा से जैसे मैं अपने कमरे से यहां पर आया कहीं भी आना जाना कर सकता हूं अपनी इच्छा से जब मैं मे, मेरी इच्छा काम नहीं कर सकती मैं इच्छा को क्रियान्वित नहीं कर सकता तब ईश्वर जो है मेरी आत्मा को यानी मुझको देशांतर गमन कराता है इस शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर में ले जाना आदि जो भी कर्म है वो करता है तो देशांतरगमन है आत्मा में होता है ये तो प्रत्यक्ष है क्योंकि इस शरीर से निकाले बिना आत्मा कैसे जाएगा बार तो जा रहा है तो कर्म तो हो जाए वहां पर तो ये जो बाहर का कर्म है वो तो जीवात्मा के साथ में है और निष्क्रिय जहां पर कहा है वो उसके स्वरूप में कोई क्रिया नहीं होती है स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है स्वरूप के अंदर कोई कर्म नहीं होता ये तो बाह्य परिवर्तन है बाह्य कर्म है ये मेरे को था। मेरा प्रश्न यही था कि अगर जो अपरिणामिता है अगर उसको अपरिणामिता ही कहेंगे कहीं कोई आपत्ति नहीं है जी लेकिन अगर हम उस अपरिणामिता को निष्क्रियता शब्द से अगर उसको संबोधित करेंगे तो हालांकि आपने जो तो बात बताई है वो मैं भी मानता हूँ और यही सिद्धांत है लेकिन अगर उसको हम निष्क्रियता नाम से कहेंगे तब तो फिर वो जो विरोध आएगा कि एक ही द्रव्य में एक ही पदार्थ में दो गुण चूँकि निष्क्रियता तो रहेगी ही रहेगी क्योंकि उसका स्वाभाविक धर्म में परिवर्तन तो होगा नहीं और देशांतर प्राप्ति जब कभी भी होगी तो सक्रियता उसमें होगी तो फिर एक ही समय में फिर दो गोल कैसे रहेंगे तो विरोधी या तो उसको निष्क्रिय नाम से कहा ना जाए अपरिणाम अपरिणामी नाम से कहा जाए तो, तो कोई आपत्ति नहीं है एक बात दूसरी बात मैंने अभी तक हालांकि मैंने तो बहुत थोड़ा सा ही पढ़ाया परिणामी को निष्क्रियता कहते हुए मैंने जी अभी तक नहीं देखा ना सुना नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा था अपरिणामी और निष्क्रियता एक ही है देखिए पहले पहले एक बार समझना निष्क्रियता कोई गुण नहीं है निष्क्रियता कोई कर्म भी नहीं है निष्क्रियता केवल क्रिया का न होना बताया जा रहा है यह विकल्प वृत्ति है याद रखना ईश्वर निराकार है ठीक है ना ईश्वर निराकार है ये जो कथन किया जा रहा है केवल ईश्वर में आकार नहीं है ये बताया जा रहा है निराकार अपने आप में कोई गुण नहीं है पकड़ में आ रहा है हाँ निराकार अपने आप में कोई गुण नहीं है केवल आकार का निषेध हो रहा है यहां पर बस इतना अंतर है फिर भी ईश्वर को जब निराकार हम कहते हैं तो निराकार भी कोई ऐसा धर्म है जो परमात्मा में रहता है ऐसा हमको ऐसी वृत्ति बनती है मन में ऐसी वृत्ति कोई विकल्प वृत्ति कहते हैं इसलिए कोई आपत्ति नहीं आने वाली है ईश्वर निराकार मतलब जीवात्मा अपरिणामी भी है आ, और सक्रिय भी है तो उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है तो तो निष्क्रिय और सक्रिय सक, निष्क्रिय का मतलब क्रिया का निषेध किया जा रहा है क्रिया नहीं हो रही है वैसे अभी भी नहीं हो रही है क्योंकि निष्क्रिय जो कहा जा रहा है आंतरिक क्रिया नहीं है उसके अंदर उसके अंदर कोई क्रिया नहीं हो रही है ठीक है ना अवयों में जब कंपन होता है आंतरिक अवयो में जब कंपन होता है वही तो आंतरिक क्रिया है जब परमाणु जो है बदल जाते हैं अपने स्थान को जो परमाणु ऊपर की तरफ है वो परमाणु अंदर की तरफ चले जाए और अंदर के परमाणु बाहर की तरफ आ जाए यही तो परिवर्तन है यही परिणाम ही है और कुछ नहीं है ये जो आ, एक फल सेड़ रहा है इसका जो तात्विक रूप, रूप से अगर व्याख्या करोगे तो क्या होगा परमाणुओं में बदलाव हुआ और कुछ नहीं हुआ जो बाहर के रूप परमाणु पर, पर, होते वो अंदर की ओर चले गए ये अंदर के परमाणु बाहर की ओर आ गए यानी स्थान बदल गए स्थान का बदलना ही परिणाम है और कुछ नहीं है ऐसा परिवर्तन इस आत्मा में नहीं होता न परमात्मा में होता है और वो जो परिवर्तन हो रहा है वो कर्म से होगा क्रिया से होगा क्योंकि क्रिया वहां पर कारण है और परिवर्तन कार्य तो ऐसी आंतरिक क्रिया आत्मा में होती नहीं है इसलिए वो परिवर्तन भी नहीं होगा केवल इतना ही कहा जा रहा है और वो धर्म रहेगा ही वैसे वास्तव में वो धर्म भी नहीं है परिवर्तन अपरिणामी है वो अपरिणामी कोई गुण ही नहीं है आत्मा के अंदर अपरिणाम नाम का कोई गुण नहीं है मतलब केवल परिणाम का निषेध किया जा रहा है बस इतना ही पकड़ में आ रहा है और यहां जो क्रिया हो रही है बाह्य क्रिया वो तो होगी जब आत्मा आएगा जाएगा तो बाह्य क्रिया तो होती है बाह्य क्रिया के होने मात्र से अप, अपरिणामित्व में कोई अंतर आने वाला नहीं है और अपरिणामित्व अपने आप में कोई गुण भी नहीं है वहां पर ठीक है चले जी हम आगे हाँ जी <laughs> तो काफी दिन लग गए आपके इस प्राक्तन में भूमिका में अब प्रारंभ करते हैं वैशेषिक दर्शन को प्रथमो अध्यायः तत्र प्रथम पहला अध्याय है पहले अध्याय का पहला आने है बोलिएगा अथा तो धर्म व्याख्या अथ अतः धर्म व्याख्या यहां अथ शब्द है तो भाष्यकार कहते हैं अथ शब्दों अधिकार्थ ये जो सूत्र में अथ शब्द है ये अधिकार को बताने के लिए आया है अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं आपने अनेक बार इसके बारे में सुना ही होगा अथशब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं प्रारंभ अर्थ भी होता है अनंतर अर्थ भी होता है और मंगलार्थ भी होता है और अधिकार।, अधिकार तो ही है ही ये संपूर्ण अर्थ को बताने के लिए भी आता है ठीक है जी मंगल हो गया ठीक है फिर उसके बाद अनंतर हो गया उसके बाद आरंभ हो गया तीन और प्रश्न के लिए भी आता है हाँ ये छठा अर्थ है प्रश्न मंगल अनंतर आरंभ तीन प्रश्न चार और संपूर्ण पांच और अधिकार छ ये छह अर्थ होते हैं अथशब्द के मंगल के लिए कल्याण के लिए अथशब्द का प्रयोग किया जाता है यानी हम सबका मंगल हो कल्याण हो इसको ध्यान में रख करके अथशब्द का प्रयोग किया ये भी अर्थ है या ये भी अर्थ लेना चाहे कोई ले सकता है और अनंतर अर्थ भी लिया जा सकता अनंतर का मतलब पश्चात मान लीजिएगा अः के पास में बहुत सारे शिष्य गए या बहुत सारे विद्यार्थी गए हम पदार्थ विद्या को जानना चाहते हैं गुरुदेव हमको पदार्थ विद्या के बारे में बताइए तो उन्होंने उनको सुना उसके बाद में उनको इसका उपदेश दिया ठीक है ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं ये अनंतर हो गया और आरम्भ तो आरंभ ही है शास्त्र का प्रारंभ करने के लिए अत शब्द का प्रयोग किया है और प्रश्न अर्थ में भी अथशब्द आता है पर यहां सभी अर्थ लागू हो कोई जरूरी नहीं है प्रश्न को बताने के लिए भी अथशब्द का प्रयोग होता है ठीक है और संपूर्णता को भी बताने के लिए अथ शब्द का प्रयोग होता है ठीक है जैसे कोई कहे कि वेद पढ़ना चाहता हूं ठीक है तो वहां संपूर्ण वेद को पढ़ना चाहता हूं ऐसे संपूर्ण अर्थ को भी आप ले सकते हैं मैं पूरा वेद को पढ़ना चाहता हूं अगर कोई ऐसा कहे तो अधम अथा वेदम पटिष्यामी या अथ वेद वेदम पठितुम इच्छा अथ वेदम पठितुम तो यहां पर अथ शब्द जो है पूर्ण अर्थ को बताएगा ऐसा वो हमारी विवक्षा के ऊपर है बोलने वाले की विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है वो किस अर्थ को लेकर के अथशब्द का प्रयोग कर रहा है तो संपूर्ण अर्थ को बताने के लिए भी आता है और आरंभ अर्थ को के लिए भी आता है और अधिकार तो अधिकाराष्यकार यहाब्द को अधिकार अर्थ में लेते हैं अथशब्दो एयम अधिकार अर्थ ये अधिकार को बता रहा अधिकार कहते हैं क्षेत्र सीमा मतलब जिस सीमा को बताने के लिए शास्त्र प्रारंभ किया जा रहा है उसी सीमा को ही यहां पर लेना चाहिए अन्य सीमा को नहीं लेना चाहिए अन्य क्षेत्र को नहीं लेना चाहिए यह अधिकार है अधिकार प्रस्ताव अधिकार प्रस्ताव अर्थात विषय आरंभ अधिकार कहते हैं प्रस्ताव उसी को लिषय आरंभ विषय को आरंभ किया जाता है प्रारभ्यु विषय ये जो सांख्य विषय गलत बोला ये जो वैशेषिक विषय है इस वैशेषिक विषय को प्रारंभ किया जाता है प्रारभते खलु विषया वैशेषिक विषय को प्रारंभ किया जाता है संप्रति अब अब वैशेषिक नामक इस विषय को प्रारंभ किया जाता है अतः इस हेतु से किस हेतु से मानव मा, मानवस्य प्रयोजनम सिद्धि भवेदिति हेतु वैशेषिक विषय को क्यों प्रारंभ किया जाता है इसलिए प्रारंभ किया जाता है कि मनुष्य का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन सिद्ध हो जाए इसलिए वैशेषिक विषय को प्रारंभ किया जाता है इति हेतु इस हेतु से तो ये जो अतः शब्द है ये हेतु को बताने के लिए आया है, कारण को बताने के लिए आया है। धर्मम तत्प्रयोजन साधकम धर्मम मानव का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को सिद्ध करने वाला कौन है धर्मम तो कहते हैं तत्प्रयोजन साधकम उस मनुष्य का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को सिद्ध करने वाला जो साधन है वो साधन है धर्म व्याख्याश्यामा निरूपीष्यामा हम उसका निरूपण करेंगे उसकी व्याख्या करेंगे उसको समझाएंगे हाजी हेतो का मतलब इस कारण से इस कारण से हाँ जी सूत्रार्थ लिख लीजिएगा मनुष्य के प्रयोजन की सिद्धि के लिए या मनुष्य के प्रयोजन की सिद्धि हो जाए मनुष्य के प्रयोजन की सिद्धि हो जाए इस हेतु से इस कारण से अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे ये महर्षि कणाद कह रहे हैं। मनुष्य के प्रयोजन की सिद्धि हो जाए इस हेतु से इस कारण से अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे परीक्षा में यही अर्थ लिखना आवश्यक है। क्या जी परीक्षा में यही अर्थ कौन सा अर्थ लिखेंगे आप बताइए अपने, अपने शब्दों में क्या आप लिख सकते हैं की शुरू करते हाँ जी धर्म की व्याख्या, की व्याख्या तो तो आप आप शुरू करते हैं हैं या धर्म की व्याख्या समझाते तो यह अत शब्द का अर्थ तो आपने बताया नहीं अब अब शब्द तो अथह अथ का है अतः देखिए सूत्र सूत्र देखिए सूत्र में एक है अथ और एक है अतः एक अथ शब्द अधिकार के लिए आ रहा है और एक अतः शब्द जो है हेतु अर्थ को बताने के लिए आ रहा है तो हेतु अर्थ जब तक आप सूत्रार्थ में नहीं लाओगे तो सूत्रार्थ पूरा तो हुआ नहीं है तो आप अपने ढंग से लिखना मना नहीं आप अपने ढंग से ना लिखे लेकिन जो सूत्र कह रहा है उसका अभिप्राय उस अर्थ में निकलना चाहिए अथा शब्द हाँ अतः हा। हा। अथ और अतः दूसरा शब्द अतः ठीक है मतलब इस हेतु से यानी अतः शब्द कारण के लिए आए ना कारण भी सूत्रार्थ में आना चाहिए ओके okay, स्पष्ट अब आगे देखिएगा धर्म अर्थ काम मोक्ष पदार्थ चतुष्ट चे ही प्रयोजनम मनुष्य मनुष्य मानव मानव मानव यानी मनुष्य का प्रयोजनम प्रयोजन क्या है पदार्थ चतुष्टयम चार पदार्थ पदार्थ चतुष्टयी मानव का प्रयोजन है और वो पदार्थ चतुष्टय क्या है धर्म अर्थ काम मोक्षा यदि धर्म अर्थ काम और मोक्ष यह पदार्थ चतुष्टय कहलाता है और यह पदार्थ चतुष्टय रूपी प्रयोजन यह पदार्थ चतुष्टयी मानव का प्रयोजन है मनुष्य का प्रयोजन है यानी मनुष्य पदार्थ चतुष्टय को पूरा करना चाहता है धर्म को पाना चाहता है धर्म के अनुरूप अर्थ को और अर्थ को धर्मानुकूल प्रयोग में लाना और ऐसा करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है यह मनुष्य का प्रयोजन है मानव का प्रयोजन है तो मानव से प्रयोजनम कि मानव का प्रयोजन है पदार्थ चतुष्टय को प्राप्त करना और वो पदार्थ चतुष्टय क्या है धर्म अर्थ और काम मोक्ष तर्थ कामों तु अभ्युदय तत्र पदार्थ चतुष्टय में अर्थ और काम ये दोनों अभ्युदय कहलाते हैं तत्र अर्थ कामो तो अभ्युदय अर्थ और काम ये अभ्युदय कहलाते हैं मोक्षकलु निश्रेयसम और जो मोक्ष जो होता है वो निश्रेयस है तथा कृत् ही यभ्युदय तो निश्रेयस सिद्धि सधर्मती अनंतर सूत्रम तथा कृतवा ही ऐसा मानकर के ही सूत्रकार ने अगले सूत्र को बनाया है ये तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सदर्म जिससे अभ्युदय और निश्रेष की सिद्धि होती है उसको धर्म कहते हैं स्पष्ट हो गया जी।, जी अभ्युदय को अच्छा अभ्युदय कहते हैं संसार का सुख इसका नाम है अभ्युदय हाँ जी भौतिक सुख ठीक है निश्रेष का मतलब ईश्वर का सुख ईश्वर के सुख को निश्रेष कहते हैं आध्यात्मिक सुख को निश्रेष नहीं कहते ईश्वर के, के सुख को ही निश्रेष कहते हैं आध्यात्मिक सुख भौतिक सुख भी होता है ठीक है ना हाँ जी आप लोगों को समझ में आ रहा है आध्यात्मिक सुख जो है वो भौतिक सुख भी होता है ईश्वर का सुख भी होता है दोनों होते हैं पर आध्यात्मिक सुख का केवल ईश्वर का सुख नहीं होता है भौतिक सुख को भी आध्यात्मिक सुख कहते हैं ये अंतर आपको पकड़ में आ रहा है किसी को पकड़ में नहीं आ रहे तो पूछ सकते नहीं आ रहा है हाँ देखिए आध्यात्मिक सुख उसको कहते हैं जो धर्म पूर्वक प्राप्त किया जाता है जो भी सुख हो धर्मपूर्वक प्राप्त किया जाता है उसका नाम है आध्यात्मिक सुख सुनिए पहले पहले सुन तो लीजिएगा भौतिक सुख में ऐसा होता है हां? उसमें धर्मपूर्वक भी प्राप्त किया जाता है और अधर्म पूर्वक भी प्राप्त किया जाता है अर्थात अविद्या से युक्त होकर के भी भौतिक सुख को प्राप्त किया जाता है उसको भी वो पहले उसको बंद कर दीजिएगा ठीक है अविद्या पूर्वक भौतिक सुख को भी प्राप्त किया जाता है और विद्या पूर्वक भी भौतिक सुख को प्राप्त किया जाता है जब विद्या पूर्वक भौतिक सुख प्राप्त किया जाता है उसको आध्यात्मिक सुख कहते हैं और जब अविद्यापूर्वक सुख को प्राप्त किया जाता है उसको केवल भौतिक सुख कहते हैं उसको आध्यात्मिक सुख नहीं कह पकड़ में आ रहा है मान लीजिएगा मैं आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है कोई बाहर का व्यक्ति आ गया मैं उनको कह सकता हूं मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको ठीक है मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा अब मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा ये दो ढंग से कह सकता हूं ठीक है एक तो अविद्या से युक्त होकर के भी कह सकता हूं एक विद्या से युक्त होकर के भी कह सकता हूं जब मैं विद्या से युक्त होकर के कहूंगा तो वो आध्यात्मिक माना जाएगा और जब मैं अविद्या से युक्त होकर कहूंगा तो वो बहुत ही कहा जाएगा हा जी ऐसा है आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो मेरे से नहीं करते हो मैं आपका बेटा नहीं हूं ठीक है ना क्यों अविद्या है बेटे में राग है मेरे में तो राग नहीं है यानी कोई भी बेटा हो किसी का भी बेटा हो उससे आप थोड़ा प्यार करेंगे सबसे नहीं करते आप प्यार अपने बेटे से करते हैं क्यों क्योंकि अविद्या है राग है बेटे के प्रति इसलिए तो बेटे से प्यार करोगे ना ये है अविद्या से आप सुखी हो रहे हो बेटे को देख कर के सुखी होते हो ना बेटा जब प्रगति करता है उन्नत होता है तो उसको देख कर के बड़े सुखी होते हो तो ये जो सुख मिल रहा है ये अविद्यापूर्वक मिल रहा है और जब आप उससे जब ऊपर उठ जाते हो तो किसी भी व्यक्ति के प्रगति को देख करके आपको प्रसन्नता होगी और वो जो प्रसन्नता है वो जो सुख है वो विद्यापूर्वक है क्योंकि उसमें राग नहीं विद्या से युक्त तो होकर के आप हाँ ये व्यक्ति प्रगति कर रहा है ऐसे ही करना चाहिए यही मेरे को ऐसा करना ही अच्छा लगता है तो वो जो सुख आपको मिल रहा है वो विद्यापूर्वक मिल रहा है पकड़ में आ गए तो आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख अगर भौतिक सुख भौतिक सुख भी सुख है पर आध्यात्मिक सुख में आ, युक्त है और भौतिक सुख में धर्म नहीं है अधर्म जुड़ा हुआ है तो अधर्म से भी व्यक्ति सुखी होता है और ऐसा होना गलत भी नहीं है मुक्ति की दृष्टि से तो वह गलत हो सकता है लोक की दृष्टि से गलत नहीं है पकड़ में आ रहा है लोक की दृष्टि से तो सही है क्योंकि राग होने में क्या आपत्ति है वह तो राग होता ही है राग नहीं होना चाहिए आप ऐसा उसको व्यक्ति को नहीं कह सकते स्वाभाविक है अपने बेटे से हम प्यार करेंगे और किसी से थोड़ा करेंगे भौतिक दृष्टि से उचित है लेकिन वो ईश्वर को पाना चाहता है तब तो उसको राग त्याग करना पड़ेगा ईश्वर को अगर वो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है अब माता जी ईश्वर को पाना चाहती है तो अब बेटे के प्रति जो राग है उसको त्याग करना पड़ेगा अब हम सबसे प्रेम करना पड़ेगा उनको पकड़ में आ रहा है हम सबसे प्रेम करना पड़ेगा तो दृष्टि भेद हो जाता है ना दृष्टि भेद होते ही अर्थ में भेद हो जाएगा आध्यात्मिक सुख सुख सुख कैसे आध्यात्मिक को निश्रेष इसलिए क्योंकि वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कर रहा है काम वो सुख कहा क्या मतलब ईश्वर ईश्वर से ले रहा है अगर समाधि लगा करके ईश्वर का सुख लेता है तो आध्यात्मिक सुख ही माना जाता है हाँ हाँ उसमें कोई आपत्ति नहीं है मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ हाँ ठीक है ये अर्थ भी ठीक है क्योंकि दृष्टि भेद हो रहा है यहाँ पर अपेक्षा से ही तो कथन हो रहा है ना सारा आप भी किसी अपेक्षा से बोल रहे हो मैं भी किसी अपेक्षा से बोल रहा हूँ अपेक्षा रखते ही अर्थ में भेद आएगा भौतिक सुख को आध्यात्मिक सुख में हम नहीं ले रहे हैं। अगर तो भौतिक सुख धर्मपूर्वक भी होता है अधर्म पूर्वक भी होता है और धर्म पूर्वक हो तो भी भौतिक सुख माना जाएगा उस अर्थ में पर यहाँ के अर्थ में जो अभ्युदय सुख है वो केवल धर्म पूर्वक ही होगा नहीं नहीं कह सकते, सकते। अभ्युदय में केवल धर्मपूर्वक जो धर्म सुख लिया जाता है वो अभ्युदय कहलाता है चले हम आगे कि मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्रु वर्णि वर्णाश्रम धर्मो यद्वा अथातो तो धर्म जिज्यास अधिकृत जैमिनी मीमांसा शास्त्रे प्रदर्शितः कर्म कांडाख्यो धर्मो व्याख्या किंवा व्यतम कश्चित एक प्रश्न किया जा रहा है किम अत्र यहाँ पर इस दर्शन में धर्म शब्द को लेकर के जो बात कही जा रही है वह मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रेश वर्णिता मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में जिस धर्म को लेकर के वर्णन किया गया है जैसे कि वर्णाश्रम धर्म उस धर्म को यहाँ पर धर्म शब्द से कहा जा रहा है यदवा अथवा अथा तो धर्म इति कृत्या अथा तो धर्म ऐसा कह करके जो जैमिनी मुनि ने मीमांसा शास्त्र में जिस धर्म का प्रदर्शन किया वो कौन सा धर्म है कर्मकांडाख्यो धर्म कर्मकांड रूपी धर्म उस धर्म की व्याख्या करेंगे यहां पर कि अथवा अन्यतमा कश्चित इन दोनों से भिन्न ही कोई तीसरा धर्म है जिसकी यहाँ पर व्याख्या करना चाहते हैं तीन बातें यहां पर आई है मनुस्मृति आदि शास्त्रों में जिस धर्म को लेकर के वर्णन किया गया है वर्णाश्रम धर्म वर्ण व्यवस्था का आश्रम व्यवस्था का जो कर्तव्य बताया गया है वहां उनको धर्म कहा क्या उन धर्मों की चर्चा यहां पर करेंगे अथवा मीमांसा दर्शन में जिस धर्म को लेकर के चर्चा की है वहां कर्मकांड को लेकर के चर्चा की है सोमयाग करना धर्म है ब्राह्मण का धर्म क्या है सोमयाग करना चाहिए उसको यदि वह ब्राह्मण है तो सोमयाग करना चाहिए उसको वो वैश्य है तो उसको ऐसा करना चाहिए ठीक है ना अगर द्विज है वो क्षत्रिय है तो उसको आ, ऐसे धर्म है तो कर्म कांड रूपी धर्म को लेकर के व्याख्या करेंगे या मनुस्मृति आदि शास्त्रों में जिस धर्म की चर्चा है उस धर्म की व्याख्या करेंगे अथवा इन दोनों से भिन्न कोई तीसरा कोई धर्म है जिसकी यहां पर व्याख्या करेंगे ये पर पर यह प्रश्न किया गया है इति अस्ति दर्शनम्। इस जिज्ञासा को लेकर के ये वैशेषिक दर्शन है कि आखिर किस धर्म को लेकर के यहां पर व्याख्या करना चाहते हैं तो कहते हैं अत्र तो धर्म विशेष विशेष तदिन्न एवं व्याख्यात तो यहां इस वैशेषिक दर्शन में तो धर्म विशेष यहां तो विशेष धर्म की व्याख्या करेंगे ना मनुस्मृति वाला धर्म है और ना मीमांसा वाला धर्म है उनसे सर्वथा भिन्न ही यहाँ धर्म को लेकर के व्याख्या करना युक्त है उक्तम ही धर्म विशेष प्रसूतात् आगे चल जाकर के चौथे सूत्र में स्पष्ट कहा है धर्म विशेष प्रसूतात् चौथा सूत्र आया है वहां पर स्पष्ट किया है कि धर्म विशेष का ज्ञान कर लेने से तो यह धर्म अलग ही प्रकार का है उन दोनों से भिन्न धर्म है यहां पर चले हम आगे सच धर्म किम स्वरूप किम फलो वा इत्य उच्चते सच धर्म वो जो धर्म है किम स्वरूपा किस स्वरूप वाला है क्या स्वरूप है उस धर्म का और किम फल और किस फल वाला है यानी उससे क्या फल प्राप्त होता है इति उच्चते इस बात को लेकर के अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है यानी धर्म का स्वरूप क्या है और उस धर्म का फल क्या है इस बात को लेकर के अगले सूत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है बोली ये तो अभ्युदय निश्रेय सीद्धि स धर्म वो कहते हैं यत यस्मा यस्मा यदअुष्ठा यावत स्मात् अर्थात यदअुषा जिसके अनुष्ठान करने से जिसको व्यवहार में उतारने से जिसको व्यवहार में लाने से ऐसा अर्थ यथा शब्द का है यथा का मतलब है जिसके अनुष्ठान कर लेने से ऐसा अर्थ निकलता है यथा शब्द का अभ्युदयस्य अभिमुखीभूत भूतस्य उदयस्य भावी न इहा परत्र च जन्मनी सांसारिक सुख ऐश्वर्य तो कहते हैं अभ्युदय ये तो अभ्युदय आया है सूत्र में तो उसका अर्थ कर रहे हैं अभ्युदय अभ्युदय का अभ्युदय का hmm. मतलब वो कह रहे हैं अभिमुखी भूत जो अभिमुखी भूत है जो आपके सामने अभिमुख कहते हैं सामने मनुष्य के सामने अभिमुखी भूत उदयस्य जो अभिमुखी भूत है यानी आपके समक्ष है जो आपके समक्ष उदय होने वाला है भावी न अथवा भावी जो भविष्य में भी आपको जाकर के वो उदय होने वाला है वर्तमान में भी उदय हो सकता है और भविष्य में भी उदय हो सकता है तो भावी ना को खोल रहा है खोला जा रहा है कि भावी उत्कर्ष क्या है तो कहते हैं इह परत्र जन्मनी इह इस जन्म में और परत्रच परत्र जन्म अगले जन्म में इस जन्म में और अगले जन्म में सांसारिक सुख ऐश्वर्य सांसारिक सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति ही अभ्युदय सुख है पुनः और सूत्र में जो निश्रेयस शब्द आया है उसके लिए कह रहे हैं निश्रेयस्य अर्थात नितान्त कल्याण से मोक्षस्य सिद्धि बवे निश्रेस का अर्थ खोल रहे हैं नितांत कल्याण निका, नितांत कल्याण की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की सिद्धि होना ही निश्रेष कहलाता है सधर्म सकलु धर्म धर्म पद वाच्य सच अत्र व्याख्यात सकलु धर्म वह धर्म है जो धर्म पद वाच्य से धर्म शब्द से कहे जाने वाला है जो यहां पर व्याख्या करने योग्य है कौन है वो जिससे इन दोनों की सिद्धि होता है वो यहां ये नहीं बताया कि धर्म ये होता है यहां ये बताया जिससे अभ्युदय की सिद्धि होती है वो धर्म है जिससे निश्रेष की सिद्धि होती है वो है उसका नाम धर्म है यानी धर्म का यहां धर्म की परिभाषा तो की है लेकिन सीधा सीधा परिभाषा नहीं किया है परिभाषाएं दो प्रकार की होती है परिभाषाएं जहां भी की जाती है वो दो प्रकार से परिभाषा की जाती है एक परिभाषा को कहते हैं बाह्य परिभाषा बाहर से उसकी परिभाषा करते हैं और एक होता है स्वरूप की परिभाषा यानी अंदर से उसकी परिभाषा करते हैं वास्तविक रूप में उसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही रखते हैं उसको कहते हैं स्वरूप परिभाषा और एक होता है बाह्य परिभाषा बाह्य परिभाषा परिभाषा को तटस्थ परिभाषा भी कहते हैं तटस्थ परिभाषा जैसे मैं आपको कहूं ईश्वर को ने ईश्वर को समझाइए ईश्वर को बताइए कि ईश्वर कौन होता है हाँ तो कहते हैं जिसने ये संसार को बनाया उसको ईश्वर कहते हैं पहले सुन लो एक परिभाषा ये है जिससे संसार की उत्पत्ति होती है उसका नाम ईश्वर है जो इस संसार का पालन कर रहा है जो संसार को संसार के रूप में बनाए रख रहा है बिगड़ नहीं रहा है बना हुआ है उसको ईश्वर कहते हैं जो संसार को बनाए रखता है उसका नाम ईश्वर है जो संसार का निर्माण करता है उसको ईश्वर कहते हैं और जब यह संसार दुख देने में समर्थ होता है तो इसको बिगाड़ता जो इस संसार को बिगाड़ता है उसको भी ईश्वर कहते हैं यानी उत्पत्ति करता और पालन करता और संभरता इस रूप में भी ईश्वर की परिभाषा की जाती है इसको कहते हैं तटस्थ लक्षण यानी लक्षण है यानी बाहर के चिन्हों से ईश्वर को बताया जा रहा है खुद के चिन्ह नहीं है, बाहर है। वो चिन्ह बाहर दिखते हैं क्योंकि संसार बाहर का है तो बाहर के चिन्ह भी उस पदार्थ को समझने के कारण बनते हैं जैसे उन्मेष निमेश है हमारा पलक झपकना और खोलना इससे पता लगता है कि आत्मा है यहां पर आत्मा को समझाने के लिए एक चिन्ह है एक परिभाषा है जो व्यक्ति और खोलता है जो ये काम कर रहा है तो समझ लेना वहां आत्मा है दूसरा लक्षण होता है स्वरूप लक्षण तो स्वरूप लक्षण में वो ही जो आप कहना चाह रहे हैं जो सत्य सत्तात्मक स्वरूप है जिसकी सत्ता है जो चेतन स्वरूप है जो आनंद स्वरूप है जो न्याय स्वरूप है जो दया स्वरूप है जो करुणा स्वरूप है ये सब स्वरूप लक्षण में आते हैं हाजी तटस्थ परिभाषा मतलब जिससे जिससे यहां जो तटस्थ लक्षण है यहां पर बाह्य लक्षण यहां पर बताया धर्म किसको कहते हैं जिससे अभ्युदय की सिद्धि होती है यानी अभ्युदय जिससे भी सिद्ध होती है उसका नाम धर्म है निशेष जिससे प्राप्त होता है उसका नाम धर्म है बाह्य लक्षण है धर्म का तटस्थ किस तटस्थ का मतलब है सीधा सीधा लक्षण नहीं है साक्षात लक्षण नहीं है नाम ऐसा रख दिया इसलिए मैंने बाह्य लक्षण तटस्थ मत को बाह्य लक्षण इसलिए मैं जानबूझ करके बाह्य लक्षण बोला है मतलब बाहर के चिन्हों से उस वस्तु को जाना जाता है इसका नाम है बाह्य लक्षण और खुद के ही स्वरूपों से उसको जाना जाता है यह स्वरूप लक्षण है यानी उसी से उसको जाना जाता है उसी से उसको जाना जाता है इसका नाम है स्वरूप लक्षण जो दूसरे से उसको जाना जाता है ये बाह्य लक्षण हाँ जी, जी लक्षण हाँ जी दस लक्षण वो यहाँ वो प्रसंग ही नहीं है वो अलग चीज है वो अलग चीज है यहाँ वो धर्म ही नहीं है यहाँ तो अलग धर्म है यहाँ पर तो किसी का भी धर्म नहीं जा सकता हो सकता है वो तो स्वरूप लक्षण है वहाँ पर जो धर्म के जो ल, दस लक्षण है वो धर्म का स्वरूप ही ऐसा है वो स्वरूप लक्षण है वो प्रसंग ही अलग है ये भाई ये स्वरूप लक्षण तो चौथे सूत्र में किया है और यहाँ तो तटस्थ लक्षण किया है हाँ जी हाँ जी बताइए नहीं, नहीं नहीं इसका केवल इसी का नहीं है वो, वो भाषा में प्रवाह से बोला होगा ये तो अब आ, को कोला है से अर्थात अभिमुखी भूत उदयस्य फिर अभिमुखी भूत उदयस्य को से कोला है भाविना उत्कर्षस्य उत्कर्ष से परत्र ऐसा ठीक है चले कहा है हा ना केवलम आ, ना केवलम सांसारिक सुख ऐश्वर्यम धर्मो न मोक्ष मार्ग चिंतन मात्र धर्म किंतु उभय भावो यद्वा उभय संपत्तिर धर्म वो कहते हैं ना केवलम सांसारिक सुख ऐश्वर्यम धर्म सांसारिक सुख ऐश्वरीय केवल ही धर्म हो ऐसा नहीं है यानी सांसारिक सुख ऐश्वर्यों को प्राप्त करना ही धर्म नहीं है और न केवल मोक्ष को प्राप्त करना ही धर्म है फिर क्या है उभय सहबावा दोनों का होना धर्म है। धर्म यहाँ पूरा हो रहा है जिस धर्म की चर्चा यहां पर किया जा रहा है इस शास्त्र की दृष्टि से बोला जा रहा है इस शास्त्र की दृष्टि से बोला जा रहा है कि यहां पर जिस धर्म के लिए चर्चा कर रहे हैं वो धर्म केवल सांसारिक सुख को ही धर्म नहीं कहते और केवल मुक्ति सुख को धर्म कहते दोनों को मिलाकर के धर्म पूरा हो रहा है धर्म का एक अंग सांसारिक सुख है धर्म का दूसरा अंग मोक्ष सुख है, ऐसा तदत्र वैशिष्ट्यम यद अभ्युदय रूप भूमिकोपरी निश्रेयस नि, निश्रेयसम अवतिष्ठते ठीक है जी ये कह रहे हैं तदत्र वैशिष्ट्यम यही यहां पर विशेषता है जो कि अभ्युदय रूप भूमिक भूमि भूमिकोपरी अभ्युदय रूपी भूमि के ऊपर निश्रेयसम अवतिष्ठते निश्रेयस खड़ा है यानी अभ्युदय जो है भूमि है और उसके ऊपर ये मुक्ति सुख खड़ा है अथच निम अभ्युदय संप्रतिष्टते छायाम ये कहते हैं अथवा आप यूं भी कह सकते हैं अथवा निश्रेयस्य निश्रेयस की छाया में अभ्युदय खड़ा है या यूं समझ लीजिएगा ऐसा कह सकते हैं निश्रेष की छाया में अभ्युदय है तो यहां पर क्या है निश्रेष जो है आधार बन गया और अभ्युदय आधे बन गए और वहां पर अभ्युदय आधार बना और निश्रेष आधे बना दोनों अलग अलग है इसलिए अथवा कहा था नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं प्राप्त करेंगे तो निश्रेष को भी प्राप्त कर लेंगे ऐसा नहीं नहीं नहीं यही तो समझना है क्योंकि मोक्ष तो प्राप्त हो ही नहीं सकता बिना अभ्युदय के यही तो कहना चाहते हैं ये इसका अभिप्राय ये है दोनों चाहिए का मतलब <laughs> यानी आप अभुदय को छोड़ करके केवल निश्रेय इसको पा नहीं सकते इसका ये अभिप्राय है यही कहना चाहते है यही तो है न यही है यहाँ पर आपका अभिप्राय और आप ये कहना चाहते हैं जिसने निश्रेय को प्राप्त कर लिया उसको अभ्युदय की क्या जरूरत है वो यहां नहीं कहना चाहते हैं जिसने अभ्युदय निश्रेय को प्राप्त कर लिया उसके लिए भी यह अभ्युदय की आवश्यकता ऐसा यहाँ कहना नहीं चाहते हैं इसका यह अभिप्राय नहीं है इसका यह अभिप्राय है दोनों की उपस्थिति है यानी धर्म वो है जो दोनों को प्राप्त करता है ऐसा पहले अभ्युदय को प्राप्त करना पड़ेगा उसी के बाद ही निश्रेयस मिलेगा ठीक है हाँ जी आधार रहा है और, और उसका रहा है तो उसमें क्या ये केवल एक कथन किया है अथवा ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये छाया यानी इसके आश्रय से वो खड़ा है बस ये है यानी निश्च्रेय के कारण अभ्युदय खड़ा है बस इतना ही कहना चाहते हैं मतलब ईश्वर के कारण संसार है संसार के कारण ईश्वर है एक दृष्टिभेद है ने पहले पक्ष में कहा था कि जी पहले आपको हाँ। हाँ। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता ये तो कथन केवल यह है कि आप ऐसा मानो या ऐसा मानो दोनों दोनों की प्राथमिकता बताई जा रही है दोनों का सहभाव बताया जा रहा है यहाँ पर क्योंकि निश्रेष को हटा दो तो अभ्युदय का कोई मतलब ही नहीं है तो एक प्रकार से का वो की वो की छाया है ये कहना चाहते हैं यानी के कारण से अभ्युदय खड़ा है यहां खड़ा का मतलब आधार आधे को नहीं बताना चाहते यहाँ पर अगली वाली पंक्ति में पहले तो नहीं पहले तो है नहीं पहले आपने दोनों पहले पहले यहां जो आधार आधे संबंध है वो दूसरे अर्थ में वहां आधार आधे संबंध दूसरे अर्थ में यहां, यहां तक मतलब है पहले आप अभ्युदय को प्राप्त करो ठीक है तभी निश को प्राप्त कर सकते हैं इस रूप में यहां अभ्युदय आधार है और आधे निश्रेष है यहां पर और वहां पर जो कहा जा रहा है निश्रेष्य छाया अभ्युदय संप्रतिष्ठा निश्रेष की छाया में अभ्युदय रहता है यहां अभिप्राय है निश्चे के बिना अभ्युदय का कोई महत्व नहीं है दो पक्ष हैं मतलब ये नहीं कहना चाहते हैं कि इसका उल्टा ये है वो ये कथन या तो इसको इस रूप में समझ लो या इस रूप में समझ लो दोनों का अभिप्राय अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही है, के पूरक है। हाँ जी एक दूसरे के पूरक है आप हर शब्द का बाल का खाल मत उतारो हाँ। अभिप्राय को समझो ये केवल इतना ही कहना चाहते है कि अभ्युदय के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है यह तो इस तरह समझ लो अथवा ऐसे समझ लो जब तक निश्रेष है तब तक अभ्युदय का कोई महत्व है अगर निश्च्रेष ना हो तो अभ्युदय का कोई मतलब ही नहीं बस ये कहना चाहते हैं दृष्टिभेद है अंतर कुछ नहीं है, दुसरे दुसरे में चला है नहीं। हाँ जी हम्म अच्छा यहाँ तदत्र वैशिष्ट्यम ये अभ्युदय ऊपर हाँ जी हाँ जी तस् धर्म से वैशिष्टम अस्त तद, तद का मतलब धर्म यहां पर है धर्म धर्माश्रित अर्थ साध्यो धर्मम आश्रित धर्म को आश्रय बना करके अर्थ और काम को सिद्ध करना चाहिए तव अभ्युदय तव अभ्युदय और वो दोनों तव एव अभ्युदय और वो दोनों अभ्युदय कहलाते यहां पर धर्म को आश्रय बना करके अर्थ और काम को प्राप्त करना चाहिए जब व्यक्ति के पास अर्थ और काम मिल जाते हैं उसको उसी का नाम अभ्युदय है यानी अर्थ और काम ही यहां पर अभ्युदय कहना चाहिए प्रयोजनम एकम ये एक प्रयोजन है यानी अभ्युदय को प्राप्त करना एक प्रयोजन है प्रयोजनम एकम अभ्युदय को प्राप्त करना एक प्रयोजन है अपरम चा दूसरा प्रयोजन क्या है धर्मम उपजीव्या निश्रेषम मोक्ष साध्या धर्मम उपजीव्या धर्म का आश्रय लेकर के निश्रेषम अर्थात मोक्ष साध्या मोक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए धर्म का आश्रय लेकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेना चाहिए दोनों जगह धर्म कारण बन रहा है इति प्रयोजना प्रयोजनम द्वितीय यह दूसरा प्रयोजन है एवं प्रयोजन द्वयम साध्यम धर्मता इस प्रकार से दो प्रयोजन को सिद्ध कर लेना चाहिए इस धर्म से हाजी कामना हा नहीं यहां पर कामना का मतलब जिसका हम प्रयोग करते हैं मतलब जिस धर्म से अर्थ को प्राप्त करते हैं उस अर्थ से जो भी उपलब्ध होता है वो काम है इच्छाओं की पूर्ति नहीं नहीं नहीं इच्छाओं की पूर्ति जिससे इच्छाओं की पूर्ति जैसे आपके पास पैसा आ गया उससे आप रोटी खरीद लिया ठीक है ना रोटी खरीद करके उसको आप उपभोग करते हैं तो आपकी पूर्ति हो जाती इच्छा की पूर्ति हो जाती तो इच्छा की पूर्ति जो है वो है काम अर्थ तो वो गया धन जो भी वस्तुएं और जब उनको उनसे इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं ना जो इच्छाओं की पूर्ति जो हो रहा है वो है काम इच्छा की पूर्ति को काम कहते हैं और वो इच्छा की पूर्ति और अर्थ ये दोनों धर्मपूर्वक होना चाहिए यानी अर्थ को अगर आपने प्राप्त किया तो वो भी धर्मपूर्वक होगा फिर अपनी इच्छा की इच्छा को जो पूरा करना चाहते हैं वो भी धर्मपूर्वक करो ठीक है जैसे आपने पैसे कमा करके मां को दे दिया ठीक है धर्मपूर्वक जॉब किया नौकरी की है और कोई भी काम किया और उसके बदले में जो पैसा आपको मिला है वो धर्मपूर्वक मिला और लाकर के माँ को दे दिया माँ को सौंप दिया अब माँ को सौंप दिया है तो अब वो उस पैसे पैसे की पूर्ति जो है वो आप माँ की अनुसार माँ की इच्छा से करो वो कहती है बेटा ये ले जा करके वो खरीद करके ले आओ तो लाओगे जब वो बनाएंगे खिलाएंगे तब खाएंगे और आपने मां के हाथ में थमा दिया उसके बाद में वहां से उठा लिया और ले जाके शराब पी लिया और कुछ कर लिया और पैसे को यूं उड़ा दिया तो वो काम नहीं है क्योंकि वो धर्मपूर्वक नहीं है तो इच्छा की पूर्ति जो है वो भी धर्म पूर्वक करना है ठीक है जी हाँ बोलिए हाँ जी हाँ जी तो धर्म का स्वरूप तो तो का स्वरूप है नहीं नहीं नहीं स्वरूप मतलब धर्म का स्वरूप भी बताया फल भी बताया जिससे जिससे की प्राप्ति होती है जिससे प्राप्ति होती है, वो तो धर्म है हा? और उस धर्म से जो प्राप्त हो रहा है अभ्युदय वो है फल है अभ्युदय निश्चित फल है और ये दोनों फल जिससे प्राप्त कर रहे हो वो उसका स्वरूप है धर्म ही तो अभ्युदय है। इसे अलग क्या है धर्म निश्रेष नहीं है धर्म से निश्रेष की प्राप्ति हो रही है पहले इनकी बात पूरी होने दो जिससे अभ्युदय और निश्रेष की प्राप्ति होती है वो धर्म है ये कहा है ठीक है ना तो यहां पर दोनों बात बताई है एक तो धर्म का स्वरूप भी बता दिया और उस धर्म का फल भी बता दिया ऐसा यहां पर धर्म तो धर्म है। सधर्म तो वह धर्म है जिससे ये दोनों की सिद्धि होती है उसका नाम धर्म है वो अंतर नहीं थे वो बताया नहीं वो क्या है एक मिनट एक मिनट सुनिए मतलब आप दिल्ली जा रहे हैं ठीक है ना दिल्ली जा रहे हैं किससे जा रहे हैं वो क्या है मोटरगाड़ी मतलब रेल है बस है या आ, कार है हा? वो नहीं बताया जा रहा है। ठीक है ना दिल्ली मिल रही है जाने से दिल्ली मिलती है अब किससे जाने से मिलती है वो ही धर्म है यहां पर ठीक है ना तो वो धर्म को अभी उसका स्वरूप बताया नहीं है ना वो धर्म क्या है वो अभी बताया नहीं है पर जिससे ये सिद्ध होते हैं वो धर्म है ठीक है तो अब आगे जो चौथे पदार्थ चौथे सूत्र में बताएंगे ना द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और बस बस छह पदार्थ हैं इन छह पदार्थों को धर्म कहा है ये धर्म है इससे अभ्युदय की और निशेष की सिद्धि प्राप्त होती है तो यहां पर धर्म कौन है द्रव्य है द्रव्य धर्म है गुण धर्म है ठीक है और कर्म धर्म है सामान्य विशेष और समुवाय ये सब धर्म है। इन धर्मों से अभ्युदय की प्राप्ति और निशेष की प्राप्ति होती है इसका नाम धर्म है ठीक है हाँ जी आप कौन क्या कहना चाह रहे थे तो तो ये जो बताया गया था, था पहले में जी तो कौन सा नहीं ये तो फल को बताया जा रहा है ना यानी धर्म से जो परिणाम निकल रहा है वो परिणाम को बताया जा रहा है यानी धर्म उसका तो उस अगले जन्म में नो फल को समझा रहे हैं फल कैसा मिलता है वो इस जन्म में मिलता है वो अगले जन्म में मिलता है ये तो फल को बता रहे हाँ जी वो फल है अभ्युदय और निष ये दोनों फल हैं और धर्म जो है साधन है और वो धर्म क्या है वो नहीं बताया यहां पर इसलिए बाह्य लक्षण किया पर, ये कहना था मैं हाँ जी स्वरूप स्वरूप कहा बताया स्वरूप स्वरूप क्या मतलब वो धर्म का स्वरूप धर्म का स्वरूप का मतलब है धर्म की परिभाषा बताएंगे स्वरूप का मतलब है परिभाषा हम धर्, धर्म की परिभाषा ऐसा हाँ। ही है धर्म की परिभाषा भी बताएंगे और उसका फल भी बताएंगे ये इसका मतलब है ये हाँ, स्वरू, स्वरूप का मतलब है परिभाषा ऐसा धर्म की परिभाषा क्या बताए जिससे अभ्युदय की प्राप्ति होती है जिससे होती है वो धर्म है धर्म की परिभाषा क्या यही है ये तो मोक्ष की क्या प्राप्त होता है जिससे प्राप्त होता है ना वो तो जिस किसी से सुनिए जिससे भी प्राप्त होता है उसी का नाम धर्म है इसलिए बताया परिभाषा दो प्रकार की होती है एक बाह्य परिभाषा एक स्वरूप परिभाषा अब जिससे संसार की उत्पत्ति होती है उसका नाम ईश्वर है तो यहाँ क्या परिभाषा बताइए हाँ परिभाषा ही है जिससे संसार की उत्पत्ति होती है उसी को ईश्वर कहते हैं हर किसी को थोड़ा कहते हैं। मतलब जिससे संसार बनता है उसी को ईश्वर कहते हैं, हर किसी को ईश्वर नहीं कहते ठीक है ना ये बाह्य लक्षण है हाँ तो बनाने वाले को क्या कहा जा रहा है <laughs> वो बनाने वाला ही ईश्वर है पर वो कौन है अभी बताया नहीं है हाँ यही तो बा, सब बात है को बनाने वाला कौन है ये नहीं बताए बस बनाने वाला है संसार को जो भी बनाने वाला है उसी का नाम ईश्वर है हां जी जी तो जी हां जी ये कहना चाह रहे हैं ना केवलम सांसारिक सुख ऐश्वर्य धर्म सांसारिक सुख ऐश्वर्य को दिलाने वाला ही धर्म नहीं है अब मैं थोड़ा सा अट कर के अर्थ बता रहा हूँ पहले ये बताया कार्यकारण को एक बता करके इसका अर्थ बताया पहले वाला जो अर्थ है वो ये है सांसारिक सांसारिक जो सुखरूपी ऐश्वर्य है इसी को धर्म नहीं कहते ठीक है ना ये अर्थ पहले बताया ये कार्यकारण को एक बनाकर के अर्थ बताया ठीक है ना भी अब भी मैं किसका यानी सांसारिक सुख और मोक्ष सुख ये दोनों को मिलाना ही दोनों साथ में रहते हैं वही धर्म पूरा माना जाता है यहां कार्य को कारण को एक बना करके का, कार्य को ही कारण बताया जा रहा है क्योंकि सांसारिक सुख जो है कार्य है और ये कार्य जिस कारण से उत्पन्न होता है वो वास्तव में धर्म है ठीक है ना तो यहां आ, कारण को ना बता करके कार्य कोई धर्म बताया जा रहा है इस पंक्ति में ठीक है कार्य कारण को एक बना करके तो सांसारिक सुख मात्र को धर्म नहीं कहे ना ईश्वरीय सुख मात्र को धर्म नहीं कहे ना दोनों की उपस्थिति जहां होती है उसी को पूर्ण रूप से धर्म मानना चाहिए एकांगी को धर्म नहीं मानना चाहिए ये इसका अभिप्राय है जी, देखे, देखे, देखे से में हाँ जी चिंतन, और इस तरह की नहीं वो, वो धर्म की चर्चा ही नहीं है ना वही मैं कहना चाह रहा चर्चा नहीं वो भी मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें उन्होंने चर्चा मुझे नहीं कौन सी कि, किस वाक्य से आप वो आध्यात्मिक चिंतन को कह रहे हैं हाँ बोलिए न च चिंता मात्रम तो ये कहना चाह रहे हैं की भाई ना तो केवल केवल सांसारिक सुख ही धर्म है और ना मोक्ष मार्ग का चिंतन मात्र धर्म है नहीं नहीं ये शब्दार्थ का ऐसा नहीं है शब्दार्थ ये नहीं है मोक्ष मार्ग का चिंतन करना ही धर्म ये नहीं मोक्ष मार्ग चिंतनम का मतलब है मोक्ष सुख बस इतना अर्थ है यहाँ पर जैसे सांसारिक ऐश्वर्यम ना धर्म सांसारिक ऐश्वर्य को धर्म नहीं मानना तो दूसरे जगह मोक्ष मार्ग चिंतनम का मतलब है मोक्ष सुखम ऐसा है Osionfish. वो तो शब्द ऐसा शब्दों का जो प्रयोग होता है इसी रूप में होता है हर जगह आप अविधा अर्थ नहीं होता है लक्षणा से भी उसको बोला जाता है व्यंजना से भी बोला जाता है तो शब्दों का कथन तीन प्रकार से होता है एक अबिधा के रूप में एक लक्षणा के रूप में एक व्यंजना के रूप में तो वहां हम ये आग्रह नहीं कर सकते कि हर जगह अभिधा अर्थ लगाना चाहिए अविधा का ही प्रयोग करना चाहिए तीनों प्रकार से शब्द होते हैं तो ये वक्ता स्वतंत्र है कौन सा शब्द वो प्रयोग करना चाहता है उसकी मर्जी है हमारी मर्जी के अनुसार वो नहीं लिखेगा उसकी मर्जी के अनुसार हम वैसा अर्थ हमको लेना चाहिए तो मोक्ष मार्ग चिंतन मात्रम का मतलब है मोक्ष सुख मोक्ष सुख मात्र को ही धर्म नहीं मानना सांसारिक सुख मात्र को ही धर्म नहीं मानना दोनों को मिलाओ तो धर्म माना जाता है ये कहना चाहते हैं हाँ जी हाँ यानी यहाँ पर धर्म सुख को बताया जा रहा है यहां पर धर्म ठीक है ना धर्म यहाँ पर सुख को बताया जा रहा है मोक्ष सुख को भी धर्म बताया जा रहा है जबकि मोक्ष सुख परिणाम है फल है और उसका जो कारण है वो धर्म है वास्तव में तो यहाँ कार्य कारण को एक बता करके कार, कारी को ही धर्म बताया जा रहा है जबकि कारण को बताना चाहिए था तो ऐसा कथन होता है ठीक है हो गया इतना ही रखते हैं दो सूत्र आपके हो गए चलिए अच्छा अच्छा इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा प्रश्न आपके आएंगे तो आप लोग अच्छी तरह समझ लेंगे ना प्रसंग को नहीं तो ये आ, ये दो सूत्र जो है पांच मिनट का काम है पांच मिनट में दो सूत्र पूरे हो सकते हैं पर पांच मिनट में पूरा थोड़ा करना है इसको समझना है अभी अभी ये दो सूत्र वास्तव में पूरे नहीं हुए हाँ ये भी याद रखना अभी मैं इसके ऊपर और चर्चा करूंगा कल जो धर्म है वो धर्म क्या है वो भी तो समझना पड़ेगा ना धर्म किसको कहा जा रहा है हाँ। धर्म पद का अर्थ क्या है क्या लेना चाहिए क्यों सूत्रकार ने धर्म शब्द का प्रयोग किया है उसको भी उसका भाव को भी हमें समझना है तभी जा करके आगे क्योंकि यहाँ धर्म का मतलब केवल धर्म है और वहां धर्म का अर्थ द्रव्य को बताया मतलब पदार्थ को बताया दरवी नहीं पदार्थ को बताया तो क्या धर्म पदार्थ होता है क्या तो ये दोनों का संबंध हमको जोड़ना होगा वहां पर तो अभी पूरा हुआ नहीं है दो सूत्र चलें ओंकार ओ। को प्रणाम